पुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं मुने तदनंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचे आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुँह देखते ही परोक्ष के भी सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की मेरे पुत्र मरीचे आदि ड्रिजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे युक्त बात ऋषि बोले तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी लगे हो इसलिए लोक में में नाम से विख्यात तीनों लोकों में तुम इच्छा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो तुम्हारे समान दूसरा सुंदर कोई नहीं है अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात हो लोगों को मनमत्थ बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन भी होगा तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो इसलिए दर्पक कहलाओगे और सदर्प होने के कारण ही जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे जो आदि जो आदि प्रजापति है वे ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे वह तुम्हारी तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा मुने तदनंतर मैं वहां से अदृश्य हो गया इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्भ से बोले कामदेव मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो यह गुणों के दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है महातेजस्वी मनोभव यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बैठाया और कंदर्भ को संकल्प पूर्वक सौंप दिया नारद दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई अपने स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया तात उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था प्रजापति दक्ष इस बात को सोच बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है कामदेव को भी बड़ा सुख मिला उसके बाद उसके सारे दुख दूर हो गए दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विद्युन्माला के साथ मेघ शोभा पाता है उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या का हृदय में धारण करता है इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्रीहरि को पाकर पूर्ण चंद्र चंद्रानना लक्ष्मी शोभा पाती है सूरजी कहते हैं ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मनुष्य श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले महाभाग विष्य महामते शिव की यह अद्भुत लीला कही है अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया दक्ष भी अपने घर को पधारे तथा तो आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से बताइए